श्री श्रीरामकृष्णकमृत श्रीरामकृष्ण दक्षिणेशरगृह षड्विश पर छेद दक्षिणेरी भक्सरामकृष्ण दक्षिण भक्सहविष्ट राखाल्माष्ट महाशय राम, राखाल राम हाजरा प्रभृत भक्ता हाजरा महोदय बहुत मासस्य स्थलिंदे उप सतत शत शत आंग्लाध्य भाद्रपदमास कृष्णा सप्तमी तारकादयो नृत्यगोपालद गृह वसाती सदर तरीपोषय राखाड़ो मध्ये मध्ये श्रीयुक्ताधरसवाषति नृत्योपाल भावीष्ट तारक अंतर्मुखदशा सलोक सहेदानीमती श्रीरामकृष्णाग नरेन्द्रकतेभुरीदानी नरेन्द्र विषय आलपति श्रीरामकृष्ण एक भक्त प्रति नरेन्द्र से नास्ती थय्यपी अनुराग महोदय प्रति किं भो अधर गृह नरेन्द्र क्या एक नरेन्द्र से कियनों गुणा गायक वादक पांडित्यम तदिने का यान इतो गसी का अरोध तस्मीपे उपवेशय नरेन्द्र अन्नपाश्वें गपाशत का प्रति मुख प्रत्यावर्त दिखा न शाक्त गौरीपंडी श्रीरामकृष्ण केवल पंडित्यन कि साधन भजनमेक्ष गौरीमहाशय पंडितो प्यासीत, पंडिप्यासोपी साधक मातृभा मध्ये मध्ये मत्तो भूत क्वचित क्वचित अवादी हा रे रे रे, रे निरालंबो लंबोदर जननक तदा केचो कीट केचोकीटव्जाते स्म अहम्याभव मे भोजन दृष्टि अवदत् तया कि भैरवी सहित साधना कृत करता भजा गोष्टियो जनो निराकार शब्द व्याख्याम श्याख्याक निराकार इतनी निरसा गौरी महोदय तत्रत्वा महाक्रुद्धो अभवत प्रथमतः किंचि अंधनुराग शाक् आसी द्वाभ्या शलाकाभ्या तुलसी पत्रम अचिनोत तुलसीपत्र अचिनोद नास्पृश् समेश गृह गत गृहत प्रत्याृत न पुनस्थाक अहमेकलरूँ कालगृहसिधित अमृत छागवलिद्रभवती त्र न जायते शूयते गौरीपंडीत सर्व्याति स्म अब सह व्याख्या स्म अं शिष्य असौ तेई किवण से दस शिरासी दशेन््रियाड़ी तेन उच्चते स्म तमोगुणन कंभकर्ण रजो गुणेन रावण सत्गुणन विभीषण अतो विभूषण रामो लब रामस्ताको निगोपाल श्री प्रभु मध्या भोजनाते किचि विश्राम कलिकाता शिवानंद प्रभृत भक्ता ह ह। श्री प्रभु प्रणम्य ते भूतले उपेष्टा मास्टर, महोदय भूतले उपबेष वदलावादनशिक्षा कूम श्रीरामक राम प्रतिगोपाल वादिक्षा कृता कि स किंचिवादरामकृष्ण तारक रोधिक वादने सर्थ सैतरामकृष्ण तदा पुनः अधो मुखो न एक विषय अदिक मनोयोगो दत्चे ईश्वर प्रति तावा सैत रदेत शिक्षकते तत्कल संकीर्तन श्रीरामकृष्ण मटर्मोद प्रति तैया गिषित शूयते तत्क सत्यम मटर्महाशय सहाँ न महोदय कवल ऊ ध्वनिमात्र कौमी मद्भाव सृत भूयो ज्ञान विचारेण मातर्मा विधे श्रीरामकृष्ण तव सोभ्यास अस्त किं सैचे ब्रूहिभो कृत भूयो ज्ञान विचारेण मातर्माधे पश्य असौ मे सम्य भाव हाजरे उपदेशु हा, प्रेम घृणा निंदे जही हाजरा महाशय का प्रति प्रकटयति स्म श्रीरामकृष्ण राम तेजे क्याद ग्यवसं ते संवयस्का ते तदिने आगता अना न्यवसन मदेश आसत असम पादस्थिस कथचि विनो जाता है पादचन चारे भी प्रकोष्ठे एवाचन गादुरभूद योका प्रवेशुँ नाशक्व अतो हाद्रम वाला तादृत कमपि वज् च कमी मा वेलादनि वेलाप्रायदन मिता श्री प्रभु क्रमेण मुख प्रक्षाला झाऊतरुत श्री प्रभो प्रकोष्ठ से दक्षिणपूर्वादास वि त्री प्रभु झाऊतरुतरुतल प्रत्यावृत उपावेश अधर्सर्णविकेहे राखाला अन्नग्रहण कर महोदय किंचिदुक अधर परम भक्त तद्वयकसर्वालाप प्रचल सुवर्णवणिषु कषाचिस्व क्छलन वर्णय श्री प्रभुश्च हसती भोज्यम रोचते व्यंजनमस्तु मत वे सुस्वादु तंडुलोदनमश्नि उपहार मध्ये फल कि अवश्यम प्रास्थ वैदेशि आम्रातके रोचते इदीक यदि तत्वहारो गेहति सन्देशध्यात्मक सोपहारुनः तत्कुटुबगृह गुटुंबजन पुनस्थपहार कुटुबगेह प्रेशयिष्यक इलिसम से पंचद विंशति गृहसु भ्रमती महिला कुरानी किंतु पचती उत्कलीय्राह्मण कस्यापि गेहे एक हो राम, कस्यापि गेहे घंटा दकलीमण क्वचि क्वचि चुहर पंचस्थनसु पचती श्रीरामकृष्ण हसती स्वयं कि मत न प्रकाशय श्री प्रभुसमस्थ माता, मात्रा सह तलाप सन्ध्यांगणे उत्तरपश्चिमको श्रीरामकृष्णा सधिस्थ बहुकाजगति मनोअवतीर्ण श्री प्रभो केदारश्चरवस्था इद्पस्थ अत्योदीपन बाह्यशून जद भक्ता आयाती तंचित वार्ताप कौती अन था अतर्मुख पूजा जपादी कर्म भूजो न निवर्ते नवर्तमें श्रीरामकृष्णस न्यस्तको दशा संगा परम िष्न जगन्मा सहालपति वजती माता पूजन रुद्ध जपनमुद पश्माता कृपया मड़म कार्षि सेब्यसक मापय माता यहाप कर्त शक् विधे यहां नाम गान कर्म शक्नुयाम तथा विधे किंच तेनाम गुणकीर्तन कुरिया गान क्या देहे च किंचितलाधान कुर यथा स्वयं किंचित शक्नुयाम, यत्र तव कथा भवती, यत्र तव यहास तेज सर्व यथा यहां शक्नुयाम तथा विधे श्रीरामकृष्ण अद प्रातः कालगृह ग्रीपादपे पुष्पाजलिम अर्तवां सगन्मा सह आलपति श्रीरामकृष्ण कथयती तव चरण किंचित पुष्प मैया चिंत सबन बाह्यपूज प्रति मनो याति कि मे पुनरव कथं संवृत्त पुनर्जनिव कथ्यसी भाद्रमासा सप्तमी इधं चंद्रोद रजनी तमसा छन्ना श्रीराम कृष्ण इदानम भावाभी तदवस्थ स्वकोष्ठाभ्य लघुखट्टायांवेशनरपेजन्मा सहा लम प्रति शिक्षा कलो कलौ वेदमत नोपदीय मातृभा मे भक्ता मातर प्रति कि ईशान मुखोपाध्याय्रि् कथयती ईशानो अवदत् अहम भट्टपल्ली गायत्री पुनचरण क्या श्रीरामकृष्ण तमुवाच यले वेदमत नोपादीयते जीवा अन्नगत प्राण स्वल्पयुस्का दुद्धि नैकांतिकतया अपैति अत मात्र भावेन तंत्रम, तंत्रमतेन साधनार्थं ईशानातृन तंत्र तंत्रम साधना उपदेश ददशानंचावद यदि ब्रह्म सवम्शक्ति प्रभुभा सन्व गायत्री गायत्रीपुर एकदा ते झंप कथो तथोपदी सनसि प्रेरणेती मनुष्य अस्त किंचिति पुरश्चरण क्योंटर्म्हाशं प्रति भो ममस व्यसनज भावज वमहाशयोग विस्म स्री प्रभु श्रीजगन्मा सह एव विधम आलापम करोस्म सन पश्यतिश्वर अस्माक अतिनेदीया अतरत नोचे अतिनेदीया श्रीरामकृष्ण कथम तेना सहोपांशु आलपति